महाभारत शांति पर्व चतुचत्याय महाराज युधिष्ठिर के दिए हुए विभिन्न भवनों में भीमसेन आदि सब भाइयों का प्रवेश और विश्राम वै राजन वाच राजा युधिष्ठिर ने मंत्री प्रजा आदि सारी प्रकृतियों को विदा किया राजा की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर को चले गए तथो युधिष्ठिरो राजा भीमं भीम भीम पराक्रम सांत प्रवृत श्रीमान तथा। इसके बाद श्रीमान महाराज ने भयानक पराक्रमी भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदे को देते नकुल्वना श्री छठ देहा महारणे शांता भवंत सुभृत पिता शोक मन भी बंधुओं इस महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के शत्रु द्वारा तुम्हारे शरीर को घायल कर दिया है तुम सब लोग अत्यंत थक गए हो और शोक तथा क्रोध ने तुम्हें संतप्त कर दिया है अरंडे दुख बस दिलते भरत भगवीर अनुभूता ही तथा तुमने मेरे लिए वन में रहकर जैसे कोई भाग्यहीन मनुष्य दुख दुख भोगता है उसी प्रकार दुख और कष्ट भोगे हैं यथा जो लिना पुनः अब इस समय तुम लोग सुखपूर्वक जय भर कर इस विजय जनित आनंद का अनुभव करो अच्छे तरह विश्राम करके जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाए तब फिर कल तुम लोगों से मिलूँगा ततो दुर्योधन गृहम प्रसाद बहुरत्न समाकिण दासी समाकुलम प्रतिपेदे महाबाहुर तदनंतर की आज्ञा से भाई युधिटि ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पित किया वह बहुत से अट्टालिकाओं से सुशोभित था वहां अनेक प्रकार के रत्नों का भंडार पड़ा था और बहुत से दास दासिया से के लिए प्रस्तुत थी जैसे इंद्र अपने भवन में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार महाबाहु उस महल में चले गए यथा दुर्योधन गृहम तथा दुस्साह नाद माला संयुक्त हेम तोरण भूषित प्रभुत धन प्रतिपेदे महाबाहुर अर्जुनो राजना जैसे दुर्योधन का भवन सजा हुआ था वैसे ही दुस्शासन का भी था उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा दे रही थी वह सोने की वंदनवारों से सजाया गया था प्रचुर धन धान्य तथा दास से भरा पूरा बता राजा की आज्ञा से वह भवन महाबाहु अर्जुन को मिला दुर्म से भवनम दुस्साहन गृह कुबेर भवन दुर्मर्षण का महल तो दुशासन के घर से भी सुंदर था उसे सोने और मणियों से सजाया गया था अथवा कुबेर के राजभवन की भांति होता था। अतः वह कुछ प्रेतो महाराज धर्मपुत्र महाराज धर्मपुत्र युधिष्टि ने अत्यंत प्रसन्न होकर महान वन में कट्ट उठाते हुए वर पाने के अधिकारी नकुल को मर्शन का वह सुंदर भवन प्रदान किया। दुर्मुखस्य श्रीमत् वे कैलास दो युख का श्रेष्ठ भवन तो और भी सुंदर था उसे सुवर्ण से सुसज्जित किया गया था खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले सुंदर स्त्रियों के सयाओ से भरा हुआ वह भवन युधि ने सदा अपना प्रिय करने वाले सहदेव को दिया, जैसे कुबेर कैलाश को पाकर संतुष्ट हुए थे उसी प्रकार उस सुंदर महल को पाकर सहदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई युजस्सुरदुरजय पते सुधर्मा चैध्यश्च यहां जगमुरा लह प्रजानाथ युजस्विदुरजय सुधर्मा और धौम्य मुनि भी अपने अपने पहले के ही घरों में गए सहसा की न सौरे अर्जुन से निवेशनम विवेश पुरुष व्याघ्रो व्याघ्रो गरी जैसे व्याघर्वृत की कन्दरा में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार सात्विकी सहित साथ पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अर्जुन के महल में पदार्पण किया तत्र भक्षण न मुदिता सुसुखोशिता सुख प्रविद्धा राज युद्ध वहाँ अपने अपने स्थानों पर खान पान के संतुष्ट से संतुष्ट हो वे सब लोग रात भर बड़े सुख से सोए और सबेरे उठकर सी महाभारत शांति पर्व राजधर्मानुशासन परिभाग चतुशत्शोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में गृहो का विभाजन विषयक चवालीसवां अध्याय पूरा हुआ